सभी ये भूत आदि आदि ब्रह्मादी केवल के सभी प्राणियों में यह सभी प्राणी कैसे है ना दिना, तो सभी प्राणियों में रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को निर्विशेष को देखता है अविनाशी परमेश्वर को निर्विशेष को देखता है तो कैसा देखता है निर्विशेष देखता दे है संपूर्ण तो ध्यानों तो से रिज दे देखता है सभी जितने से दिखाई देते हैं ना ये सभी क्या हैं है ना देवता है मनुष्य पहाड़ है, है ये सभी क्या है ये दिखाई देती है ना उपाधि के कारण उपाधि के कारण दिखाई देती है और उन सब में रहने वाला क्या है एक अग्नि कैसा है अग्निशी <द्णी�> करने वो कैसा भेद रही थार गई थी पहले भी ये सब जाया है क्या कर ये विशेषण ये है ये सप्तकी क्रिया का विशेषण है ना विशेष अविनाशी परमेश्वर को भेद में जो परमेश्वर एक परमेश्वर कहता है भेद की सती की बहुत आधी के कारण है उन सबने वाले तो एक अविनाशी परमेश्वर को भेद रहे जो देखता है सौ सप्त वही देखता है वही देखता है मतलब यथाथ जानता है भाग्य देखेंगे विश्लेषण है और क्रिया तो का विश्लेषण विश्रांत होता है हमेशा मको सभी होगा हो जिसके विश्रांत होगा समान देखता है या धीरे व्यक्त है जिसको अविनाशी पढ़ने पर हो भूसों में रहने वाला कौन है अविनाशी सर्मेश्वर अर्थात सर्वेश रूपेश प्राणियों में रहने वाले प्राणी कां से कहा ब्रह्म आदि से लेकर था प्राणियों में तो सभी प्राणियों में किसको देखता है कम कम कर रहे प्रश्न है ना इसे देखता है तो क्या उत्तर हुआ परमेश्वरम परमेश्वर को परमेश्वर कैसा दे इंद्री मन बुद्धि अव्यस्त और जीवात्मा की अपेक्षा बनेश्वर जीवात्मा की अपेक्षा है ना फर्म कर सभी प्राणियों में उसे सभी प्राणियों में कम कम से क्या लेना है सर्वेश्वर कम से क्या लेना सर्वे सुरुसे समम के संतम इस सभी प्राणियों में रहने वाले कम परमेश्वरम ऐसा सर्वेश भूतेश में रहने वाले परमेश्वर को समान देखता है हो जाएगा आगे एक तीसरी पंक्ति का उसको उपचार पहले कर रहा हूँ मेरा भूतान परमेश्वर से क्या है ना भूतानाम परमेश्वर से क्या अत्यंत पर लक्षण प्रदर्शनार्थम प्राणी विनष्ट की भूतानाम भूतानाम से क्या है वो प्राणी लिया है ना ये उपाधि के विनाश के कारण उनको क्या कारण उपाधि के विनाश होने से उनको दिया है प्राणियों और परमेश्वर की अत्यंत विलक्षणता को बताने के लिए प्राणियों और परम ब्रह्म के अत्यंत भेद को बताने के लिए अत्यंत भेद को बताने के लिए है थिन्द नहीं। थिन्द नहीं के ना क्योंकि वो प्राणियों और परमेश्वर के अत्यंत भेद को बताने के लिए उन, उन, उनको विशेषण से युक्त करते हैं उनको विशेषण से युक्त करते हैं या उनका विशेषण करते हैं तो तान, तान की सृष्टि प्राण को ऐसा भूतानी की भूतों का विशेषण लगाते हैं भूतों का विशेषण क्या लगाते हैं तो क्या विशेषण लगाते हैं भूत कैसे बिना सी क्या परमेश्वरम विशेष की क्रिया का संबंध भी है और उस परमेश्वर का विशेषण लगाते हैं क्या अभिनश्य तो वो कैसा है ये भूत कैसे हैं बिना है और परमेश्वर कैसा है सी है तो इनमें अत्यंत भेद हो गया ना एक बिनाशी एक दूसरा बिना अधिनाशी है तो विशेषण क्यों लगाते हैं अत्यंत भेद अत्यंत भेद दिखाने के लिए है ना अत्यंत भेद दिखाने के लिए अत्यंत भेद का वोट कराने ठीक है तो अच्छा। अब देखिए तो कथा मतलब तो कैसे ये हुआ ना कि के लिए लगाते हैं तो कथा मतलब तो कैसे अत्यंत भेद सिद्ध होगा इन विशेषणों से अत्यंत भेद कैसे सिद्ध होगा सर्वे ही भाव विकारा नाम भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ है तो भाव पदार्थ के विकार है लिख लीजिए अस्थित अस्थि ऐसा जाए और नर्गते विपरणम से अस्थि और अधीय से है तो इस प्रकार से विकार कहने जाते हैं जैसे इस प्रकार क्या, क्या कही जाती है उत्पत्ति इस प्रकार क्या अस्थि अस्थि का मतलब होने के बाद में उसकी स्थिति उत्पन्न होने के बाद उसकी स्थिति तो यहाँ दूसरा विकार क्या हो गया अस्थित विद्यमान का पहला विकार क्या होगा उत्पत्ति और दूसरा हुआ अस्तित्व और तीसरा विकार क्या हुआ वृद्धि बढ़ता है मतलब वृद्धि को प्राप्त होता है तीसरा विकार क्या हुआ वृद्धि चौथा विकार क्या हुआ विपरिणाम जैसे शरीर पहले पैदा हुआ पेड़ पौधा पहले उत्पन्न हुआ तो एक विकति होगी ना उत्पत्ति और दूसरा क्या है तो उत्पन्न होने के बाद अस्तित्व और तीसरा क्या उसकी वृद्धि पौधे बढ़ते रहते हैं ना मनुष्य भी बच्चे से पेड़ पड़ा हो जाता है और विपरिणाम के अख्या है परिणाम क्या है परिणाम तो धिम के रूप में हो जाता है ना अच्छा और अब होना का अर्थ क्या है होना। और फिर क्या है उसका विनाश से क्या कहा जाता है विनाश ये भाव पदार्थ के कितने विकार हैं छह अभाव पदार्थ में विकार नहीं होंगे कितने होंगे भाव विकार भाव पदार्थ में अच्छा अब भाव पदार्थों में पहला विकार क्या है उत्सव और अंतिम विकार क्या है ना? तो है? है ना तो ये परमात्मा में उसको विनाश कुछ है उसमें नहीं है ना वो सभी भाव पदार्थों से भी लगाएंगे कथन कैसे है क्योंकि सभी क्योंकि क्योंकि सभी भाव पदार्थों के विकारों का सभी पदार्थों के क्योंकि सभी भाव पदार्थों के विकारों का स्पष्ट रूप भाव विकार नहीं है भाविकार है छह जो है भाव विकार है भाव विकार है क्योंकि सभी भाव तो, क्योंकि सभी भाव पदार्थों के विकारों में क्योंकि सभी भाव पदार्थ के विकारों में सभी भाव पदार्थ के विकारों में उत्पत्ति रूप भाव विकार नहीं हूँ उत्पत्ति रूप भाव विकार या एक इस प्रकार हुआ है ना क्योंकि क्योंकि सभी भाव पदार्थ के विकारों का क्योंकि सभी भाव पदार्थ विकारों का उत्पत्ति रूप भाव मूल है उस रूप क्या है भाव विकार उत्पत्ति रूप भाव विकार मूल है किसका मूल है सभी भाव विकारों का सभी भाव, भाव। हाँ मतलब यदि उत्पत्ति होगी तो अन्य पांच विकार होंगे तो मूल्य क्या होगा उत्पत्ति रूप विकार उत्पत्ति रूप विकार के होने को अन्य पांच विकार होंगे बात क्यों आई और जिसका उत्पत्ति रूप विकार में बल्कि और जन्मोत्तर भावना की जन्म के उत्तर काल में होने वाले मतलब जन्म काल के उत्पत्ति उत्पत्ति के उत्तर काल में होने वाले विनाश पर्यंत अन्य सभी भाव विकार है जन्म के उत्पत्ति के उत्तर काल में होने वाले अन्य सभी भाव विकार विनाश पर उत्पत्ति के उत्तर काल में होने वाले अन्य सभी भाव विकार कहाँ तक है विकास परिनाशाठ ही है, है न कोई भाव विकार है कष्ट अस्थि भाव विकार कहते हैं की विनाशात पर कश्य भाव विकारा न अस्थि विनाश के आरोप कोई भाव विकार नहीं है क्यूँ नहीं है तो कहते भावाभाव क्योंकि भाव प्रकाश था अभाव ये भाँगदार, भाँगदार और जब भाव पदार ही नहीं रहेगा तो विकार होगा भाव पटार भी कब नहीं होगा करो कि विनाश के आरोप कभी भाव विकार है क्यूँकी उसमें भाव पटार्थी का ठीक है ये क्यूँकी धर्मनी सभी धर्मांति क्यूँकी धर्मी के होने पर होते है। है? है? धर्म होते हैं तो धर्म है? धर्मी क्या है भाव पदार्थ धर्मी क्या है और उसके धर्म क्या है ये क्षय विकार उसके धर्म क्या है क्षय विकार यही कह anyway सकते धर्मनी सची क्यूँकी गर्मी के होने पर उसके धर्म होते हैं जब धर्मी भाव पदार्थ भी नहीं रहेगा बिना होने पर तो उसका कोई धर्म होगा नहीं होगा अच्छा अतः तो धर्मी के होने पर ही धर्म होता है अतः तब इस कारण से अंत भाव विकारा भावानुवाय अंतिम भवा अंत्य अंतिम में होने वाला भाव विकार क्या है तो अंतिम में होने वाले भाव पदार्थ का विकार क्या है विनाश और उसका अभाव क्या होगा अभिनाश अंतिम में होने वाले भाव पदार्थ का विकार है बिना उसका अभाव क्या होगा अभिनश तो इस देखें वे श्लोक में जो अभिनतमेशन है ना परेश तो पर का तो अगिन इस पद के द्वारा भाव विकार विनाश का अनुवाद किया जा रहा है अनुवाद कहते हैं किसी ने पहले मतलब है तो उसका अनुवाद किया जा रहा है अतः इसलिए इसलिए अंतिम भाव विकार विनाश के अभाव अविनाश का अविनाश अभिनयप पद के द्वारा अनुवाद करके ऐसा लगाएंगे इसलिए अभिनशन पद के द्वारा अंतिम भाव पदार्थ के विकार विनाश से अभाव अविनाश का अनुवाद करके अविनाश का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है अविनाश अभिन पद के द्वारा क्या अविनाश अभिनशन इस पद के द्वारा अविनाश लिखित पद के द्वारा अनुवाद करके किसका अनुवाद किया है अविनाश का और अविनाश क्या है अंतिम भाव विकार विनाश का अभाव है ना अतः नग्नशन स्थल के द्वारा अंतिम भाव विकार विनाश के अभाव अविनाश का अनुवाद करके अनुवाद किसके द्वारा किया गया अग्निशम स्थल के द्वारा किसका अनुवाद किया गया के अभाव अविनाश का अनुवाद करके या अनुवाद कर अनुवाद करने से पूर्व में होने वाले सभी भाव विकार पूर्व में होने वाले सभी भाव विकार कार्य भवन की पूर्व में होने वाले सभी विकार अपने कार्य के साथ में होने वाले सभी भाव विकार अपने कार्यों के साथ निशिध हो जाते हैं ध्यान लेना पूर्व में होने वाले सभी भाव विकार निशिध हो जाते हैं अब जब ध्यान लेना जब अभिनतम भूल दिया न इसका मतलब क्या है कि वो पैसा है परमात्मा विनाश के अभाव वाला है विनाश के अभाव वाला है तो जिस, जिस वस्तु में विनाशी नहीं होगा जिस वस्तु का विनाशी नहीं होगा उसमें अन्य पाँच विकार हो सकते हैं अन्य पाँच कैसे हो जाता है जिस वस्तु का विनाश नहीं होगा उसमें अन्य पाँच विकार हो गए और उनका निषेध हो जाता है कैसे कारणियों के कारण तो सर्वे भाव विकारा कार्य के साथ सिद्धांवन जी सभी भाव विकार कार्य के साथ निषि हो जाते हैं ये जो भाव पदार्थों के ना यही क्या है की तो क्षेत्रों के होते हैं सिक्त होते हैं शुभ दुख के हितु होते हैं तो भाव विकार का कार्य क्या हुआ शुभ दुखभ ये सभी भाव विकार अपने कार्य शुभ दुखों के साथ निषि हो जाते हैं तुमसे परमात्मा में क्या वो क्या है की अग्नती कहने से अन्य पान भाविकारों का विपयोग हो गया और उसके इनियों का भी विपयोग हो गया भी उसमें इसलिए परमेश्वर प्रदेश तस्मात परमेश्वर तस्मात परमेश्वर है इस कारण परमेश्वर की सर्वभूतें लक्षण अत्यंत इस कारण परमात्मा की सभी भूतों के अत्यंत ही विलक्षणता होती परमात्मा की सभी भूतों से अत्यंत ही विलक्षणता होती है विलक्षण लेकर ऐसी विलक्षण भेद परमात्मा का कितने भेद तो है सभी वो विनाशी है यह व विनाशी है वह सदभाविकारों वाला है ये विचारों से नहीं इस कारण परमेश्वरता सभी भूतों से अत्यंत ही भेद सिद्ध होता है अत्यंत ही भेद सिद्ध होता है या अत्यंत ही विलक्षणता सिद्ध होती है तथा परमात्मा की निर्षता सिद्ध होती है निर्ष्टा करना सर होते ही का क्या? का? का अन्य केवल सब है जबस्मत परमेश्वर से सर होते ही अत्यंतम लोग इलेक्खाण सिद्धम एक सभी भूतों की अच्छा अच्छे सिद्ध होता है और जब निर्विशेषत्व के साथ अन्याय करना है तो इतना पर सु? ही परमेश्वर से नहीं कह सकता परमेश्वर वहाँ पर तो भूकहनी का अपेक्षा ऐसा कुछ नहीं है नमेश्वर का निर्विशेष को सोता है निर्विशेषत्व का सोचा है विवेकारको क्या है परमिकारोषित होता है याद होता है परमेश्वर का निर्विकारक को या सकते हैं परमेश्वर का भेदरे सक या निर्विशेषक विकार्थ होता है क्या एकत्र सिद्धम और पर एक प्रसिद्ध होता है लग गया भूत कैसे हैं वो सभी सब विशेष है भेद वाले हैं विकार वाले है परमात्मा निर्विशेष है परमात्मा कैसा है निर्देश भेद रही है देद देद रह अच्छा वैसे सब ऊँटे को जोड़े तो कोई हली भी नहीं लग सकता है मैं बोला ना केवल वही है सभी अपेक्षा इसका अधिकार रह सकते या भेद रह सकते वो भेद वाले हैं और ये कहता है और तो. तो तो लेकर होता तो तो तो तो तो तो है या यह एवं जो एवं का विरोम जो लठोत् परमेश्वर को तो देखता है वो देखता है मतलब जो यथोत् परमेश्वर को जानता है वही जानता है मतलब तो सब एक स्तम में रहने वाला अविनाशी परमेश्वर को भी विशेष कहता है अविनाशी परमेश्वर को विशेष जानता है कि उपाधियों तो में सभी है वो वही वास्तव में जानता है या तो पूर्व आता है सर्वा लो काफी पक्ष थी कि संचर्ण मत व्यचता है संपूर्ण मत देखता है साथ संपूर्ण वाली देखते हैं तो किम विशेषण तो फिर विशेषण से तो फिर विशेषण से क्या कहना विशेषण से क्या कहना विशेषण से क्या कहना मतलब ये ध्यान दे देंगे मतलब विशेषण से क्या कहना ये जो बोला है ना पर यह पृथ्वी था सकते ये है ना पूरा कहता है की सर्व गृह सर्वे गुटे समय समम यह था समम यह सब्सिका सकती थी इस प्रकार विशेषण लगा कर क्या कहना विशेषण लगा करके तो सभी देखते है देखता है क्या बस सभी जानते हैं कोई तो नहीं जानता ऐसा तो नहीं है ना तंखी लगाएंगे सम्पूर्ण तो मनुष्य जानते हैं तो विशेषण तो से क्या प्रयोग है अविनाशी परमेश्वर को सब देखने वाला ही देखता है, है ना अविनाशी परमेश्वर को विशेष देखने वाला ही देखता है तो ऐसे विशेषण से क्या लाभ ऐसे विशेषण से क्या लाभ तो यहाँ पर बताते ये पूर्व पक्ष है ना दं सत्यम की आपका रहना ठीक है सत्यम करवाधी लोग संपूर्ण प्राणी देखते है, है? के क्या है सर्वासी लोग नाणी बेचते है क्योंकि पिछड़ी बेचता है या वो संपूर्ण प्राणी पिछड़ी से देखते है ऐसा देखते है क्योंकि संपूर्ण प्राणी क्या है जो सभी में विद्यमान एक ही परमात्मा को देख पाते है क्या तो एक है और फिर उसमें का दर्शन क्या है एक एकद्यमान होने पर भी देखता है अब इसलिए देखते है की वह ही देखता है इसलिए क्या देखते हैं वह ही देखता है अब इसको समझाते हैं जैसे क्या हो तो होता है और जिसका रोग नहीं है वो एक तो को देखते हैं देखने वाले सभी है अनेक चंद्रमा को देखने वाला भी देखने वाला है और एक चंद्रमा को देखने वाला भी देखने वाला है लेकिन सबकी समानता है क्या है समाज में सब देखता है देखता है और जो नाना चंद्र को तो देखते हैं वो देखते हैं क्या वह कौन हाँ तो हम देखने वाले हैं तो इसकी अपेक्षा इसकी विशेषता हो जाएगी कौन जो तो एक चेष्टा हो जाएगी यही तो कहा जा रहा है यहाँ पर यथा सिमिर दृष्टि जैसे लोग दूसरी दृष्टि वाला कैसे दोष से दूसरी वाला दृष्टि को मतलब है नजर है जैसे दोष से दूसरी की दृष्टि वाला मनुष्य अनेकमा को देखता है दूसरी दृष्टि क्या मनुष्य अनेक सदमा को देखता है सब अपेक्ष उसकी अपेक्षा से एक चंद्रमा को लेने वाला उसकी अपेक्षा एक सद्रमा को वाला श्रेष्ठ कहा जाता है जिसकी कृत्य सदिखे होता है कहा जाता है उसकी अपेक्षा एक चंदी श्रेष्ठ कहा जाता है किस प्रकार प्रेस्ट कहा जाता है एक जाता है की वह ही एक लगाए ना पी इस प्रकार ये श्रेष्ठ कहा जाता है तथा एव वैसे ही वैसे ही यहाँ पर भी एकम अभिवक्तम अभिभक्तम करके विवाद रही और विवाद कारण और विवाद ही तो अभिवक्तम का हुआ उपाधिकृत विभाग रेसम क्या हुआ उपाधिकृत विभाग रिसम की जो एक अर्थात उपाधि के कारण होने वाले विभाग नहीं रहित जथोक्त आत्मा को जो देखता है जो वो कैसा है अभिभक्त है मतलब के विभाग ऐसी विभाग किससे किया जाता है उपाधिकृत उपाधिकृत विभाग ऐसी रहित एकम श्लोक यु क्या है में ना सम तो का ये अर्थ है एकम अभिभक्तम समा तो क्या एक अभिभक्तम की ये से एक अभिभक्तो आत्मा को जो देखता है वह विभक्त तो वह विभक्त अनेक आत्माओं देखना वह विभक्त अनेक आत्माएं है किस प्रकार विपरीत देखने वाले से श्रेष्ठ है वह विभक्त अनेक आत्माएं है किस प्रकार बिजली भी देखने वाला किस प्रकार बिछे देखना है की विभक्त अनेक आत्माएं हैं मतलब विभाग वाली अनेक आत्माएं हैं भिन्न भिन्न अनेक आत्माएं अनेक आत्माएं हैं इस प्रकार विश्री देखने वाले जैसा हम आपसे बोल रहा हूँ वो गया महिला विभक्त अनेक आत्माएं हैं किस प्रकार बिजली देखने वाले श्रेष्ठ होता है या विश्रेष्ठ होता है इसलिए क्या कहा जाता है प्रायोगी है ना वह भी देवता है कितने पसंदता अभी अन्य लोग देखने पर भी नहीं देखते हैं क्यों चीजें बिजली रखती है अन्य लोग यहाँ जो अन्य लोग कहा गया है ना ये कौन अन्य लोग बिजली तरफी कौन अन्य लोग कि अन्य तो तो। लोग देखने पर भी नहीं देखते हैं क्योंकि वे अनेक चंद्रमा को देखने वाले के समान बिजली से हैं क्यूँकी अनेक चंद्रदरसी के समान वे बिजली कर हैं कहते हैं की बिहत्तर आत्मा को देखते हैं सबने अलग अलग आत्माओं को देखते में दे नहीं देखते हैं अब okay, देखिए तो यहाँ पर क्या है कि की अभिराशी परमात्माओं को समान देखता है एक देखता है मतलब उपाधि किस विभाग से नहीं देखता है परमात्मा सबने एक है वो सब विभाग से नहीं वो एक तो, तो उपाधि के कारण विभाग हो रहा है ना तो वो विभाग से विभाग कुछ एक तो ही है अब देखो यथोक्त तो सम्यक दर्शन से यथोक् तो सम्यक ज्ञान यथोच तो सम्यक ज्ञान का यथोक् तो सम्यक ज्ञान की फलपोधक वचन के द्वारा स्थिति करनी चाहिए फलवचन क्या फलभूत वचन यह के द्वारा इसलिए श्लोक का आरम्भ किया जाता है अच्छा इसकी मतलब स्वतंत्रता करनी चाहिए समम समम सर्वत्र सर्वत्र न ईश्वर न निनस्ति आत्मना याति आत्मन न पारंगति आत्मना आत्मा आत्मना ये एक बिद्धांत है आत्मात है तथा या लगाइएगा ही सर्वश्यकम ईश्वर सम्वर तम पशन आत्मना आत्मा न न आत्मना आत्मा नीची का संयशना क्योंकि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम सब सब सर्वत्र का सभी भूतों में पहले आया सर्वत्र कहते हैं सभी भूतों में समान स्थिति ईश्वर को समान स्थिति ईश्वर को या निर्विशेष रूप से स्थिति ईश्वर को समान स्थिति ईश्वर को समम पक्ष निर्विशेष देखता हुआ देखता हुआ, उसी किताब देखना है उसको देखता हुआ एक देखता हुआ आत्मना आत्मा ने ना अपनी हिंसा नहीं बैठता अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है तब में एक परमात्मा को देखता हुआ अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है और घे देखने से कल्याण होता है क्या और कल्याण तो नहीं होता है ना तो इससे क्या होगा अपना पतन हो जाएगा सभी में यदि एक परमात्मा में दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा अपना पतन हो जाएगा आत्मसात हो जाएगा नहीं मतलब है ना संसार तो सागर में चक्कर जलाना ही अपनी हिंसा करना जाना पड़ेगा मतलब अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है सदा तथा परामगति नी आती उससे परागति को प्राप्त होता है किसको होता है? परागति को प्राप्त होता है मतलब होता है? यहाँ देखिएगा समान सत् सत्युमाना है की समान अनुभव करते हुए समान अनुभव करते हुए सभी प्राणियों में समान स्थिति कर निर्विशेष रूप से अनुभव करते हुए सर्वत्र काम अवस्थित है शुभतया अवस्थितम समान रूप से स्थित तरफ आके शून्य रूप से इसकी शून्य रूप से स्थित है सर्वेपुर में कम ज्यादा स्थित है क्या सभी समान स्थित है समान रूप से स्थित है और ईश्वर हमको बताते हैं अतीतान अतीतानंतर श्लोकों के लक्षण अतीतान है, है अनंतर ना कि अब वही के श्लोक में कहे गए लक्षणों वाला अतीत का चतुर्थ मतलब है अब वही सूर्य के श्लोक में अभवित कूर्व के श्लोक में कहे गए लक्षणों वाला कौन ईश्वर वह क्या लक्षण बताया उसका अविनाशिक लक्षण बताया है ना उनके लक्षण वाला के तो समान अनुभव करते हुए समान अनुभव करते हुए क्या समान अनुभव करते हुए आत्मानम का दस्यम आत्मना का क्या दसवेंत्मान का क्या अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है तथा कर न करने थे उस हिंसा के करने से प्रतिष्ठान मोक्ष नामक गति को प्राप्त करता है तो कर के प्राप्त करता है अच्छा जी अब यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर फिर एक प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पर क्या बोला है की सभी प्राणियों में क्योंकि सभी प्राणियों में तुल रूप से स्थित ईश्वर को निर्विशेष देखते हुए सभी प्राणियों में तुल रूप से स्थित ईश्वर को निर्विशेष दे देखते हुए समान देखते दे हुए अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है तो यह संकल्प की जाती है कि कोई भी अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है कोई भी अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है तो फिर भी ध्यान देना प्राप्त सत्या प्राप्ति होने पर निषेध किया जाता है तो प्राप्ति न उन्हें पर निशे हो सकता है क्या जैसे कि आप कोई बोले यहाँ बैठ करके ना तो हम तो जो है ना कि बहुत बड़ा आदमी है उसको में नहीं आने तो, तो आपके वो तो आता नहीं है निश्चित करके क्या भाई ये प्राप्ति होने पर ही निषेध किया जाता है तो अपने द्वारा अपनी हिंसा प्राप्ति नहीं है निषेध करना उचित है क्या बताइए नो कचित प्रणी स्वयं स्व आत्माना कस्टिव प्राणी स्वयं न कणी स्वयं हिंस न कस्टिद प्राणी स्वयं स्वम आत्मान कोई प्राणी स्वयं अपनी हिंसा करता ही कोई प्राणी स्वयं अपनी हिंसा करता ही नहीं है तो मनुष्य पार्ट इसमें नहीं है इसमें है कैसा पार्ट है वही अच्छा इसमें नहीं है मैं देखा <I stopped beforeų> जाइए, कोई कोई प्राणी प्राणी अपनी आत्मा की हिंसा करता ही नहीं है तो कहम तो अप्राप्त विषय कैसे कहा जाता है न इनकी तो अप्राप्त विषय कैसे कहा जाता है न ऐसा ना, ना तो प्राप्त ना होने पर कैसे कहा जाता है न इनकी बात ही बोल तो प्राप्त ना अप्राप्त कर है कि प्राप्त ना होने पर तो प्राप्त ना होने पर कैसे कहा जाता है न इनकी मतलब ऐसा समझना कुछ प्राप्त अपने द्वारा अपनी हिंसा प्राप्त न होने पर अपने द्वारा अपनी हिंसा प्राप्त न होने पर न इन इस प्रकार निषेध कैसे किया जाता है ये मतलब नीचे कथम उच्चते अपने द्वारा कथम उच्चे या प्राप्त विस्तार क्या होगा अपने द्वारा अपनी हिंसा प्राप्त न होने पर न इस्पी इस प्रकार निषेध कैसे कहा जाता है अपने द्वारा अपनी हिंसा प्राप्त न होने पर न इनस्पी इस प्रकार निषेध कैसे कहा जाता है या किसका जैसे है नग्निंग न अंतरिक्ष नीदी है नग्नि का चयन नहीं करना चाहिए न पृथ्वी तो में अग्नि को नहीं जलाना पृथ्वी में अग्नि को नहीं रखना चाहिए अग्नि को नहीं रखना चाहिए और अंतरिक्ष में अग्नि को नहीं रखना चाहिए न दीदी और स्वीनि को, ने? तो को नहीं रखना तो अब ध्यान देना कि की अंतरिक्ष में अग्नि को रखना और नंतरिक्ष नोक अग्नि को रखना था तो कैसा कहेंगे की ना प्रया जैसे सभी को नहीं रखना चाहिए तो यहाँ पर तो प्राप्त होने पर निर्देश किया जाता है उचित है संजय यहाँ को लेकर है ना अंतरिक्ष की अंतरिक्ष में रखना चाहिए वो अंतरिक्ष लोग में अग्नि को रखना प्राप्त ही नहीं है तो निजे यहाँ निजे करना चाहिए वही अपने द्वारा अपनी प्राप्त की नहीं तो निषेध करना चाहिए ये जो तो टिप्पणी किया है ना ये मीमांसा के ज्ञान से रही रहित तो व्यक्ति है तभी जो है कुछ तो कुछ लिख दिया है ना ज्ञान ध्यान देना मीमांसा ज्ञान से रही तो करें ऐसा ध्यान देना तो फिर कहाँ रखे तो पृथ्वी में जो है ना ऐसा सूर्य रख करके रखें सीधे सीधे पृथ्वी से न रखे थोड़ा सूर्य रख करके रू रखना चाहिए रखते है करते है, करते है। तो, जो है फिर है। तो भी में जो निषेध है का ठीक है ना और कहाँ पर नहीं करना चाहिए निषेध में होता है प्राप्त नहीं है वो तो यही पन्ना जलाई जाए तो कह जलाई जाए ऐसा तो है ये हो गया ना पन्ना एक एक ना या दोस्त नहीं है ये कौन बोल रहा है शिक्षा समाधान देने वाला ऐसा या दोस्त नहीं है तो अपने द्वारा अपनी हिंसा कोई नहीं करता है तो अपने द्वारा अपनी हिंसा तो देखे कैसे किया जाता है तो यहाँ ध्यान देना कि अपने द्वारा अप, अपने द्वारा अपना अधोपन करना ही अपनी हिंसा करना है अपने द्वारा अपना अधोपसन करना ही अपनी हिंसा करना है या अपने द्वारा अपना तिरस्कार करना तिरस्कार करना मतलब अधोपतन करना ही अपनी हिंसा है ऐसा सब लोग रहे नहीं कर रहे है अधोपतन जो खुद कर रहे तो वही तो इसमें क्या करा गया है अपने द्वारा तो तो अपने हिंसा तो तो न कर नहीं करता है प्राप्त है ना अधोपतन मतलब उस प्रकार की हिंसा नहीं है लेकिन यह हिंसा किसका है अधोपतन एक दोष का ना या दो अज्ञान क्योंकि अज्ञानियों के द्वारा अपना आरोप पतन करना संभव है अज्ञानियों के द्वारा अपना तिरस्कार करना संभव है अपना आरोप पतन करना संभव है अपना आरोप पतन करना अपना तिरस्कार करना यही क्या है अपनी हिंसा करना अपना तिरस्कार प्र... करने का मतलब क्या है अपना आरोप पतन करना आपने को नि में ले जाना यही है बताए थोड़ी कर दे क्योंकि क्योंकि सर्व अज्ञा क्योंकि सभी अज्ञानी मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात ईयर है अप्रोक्ष है न साक्षात का क्योंकि सभी यज्ञ मनुष्य सभी मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध अपरोक्ष आत्माता तिरस्कार करते हैं सब का आत्मा अप्रोक्ष ही होता है वो परोक्ष कभी भी नहीं हाँ. होता है अपना शुरू धन्य कारण अपरोक्ष ही है यह साक्षात अपरोक्षार्थम है या अपरोक्षा अपरोक्षे क्योंकि सभी अज्ञानी अत्यंत प्रती से साक्षात परोक्ष आत्मा का तिरस्कार करके आत्मा का तिरस्कार करके न साक्षात परोक्ष आत्मा को न समझ करके ऐसा भी कर सकते हैं साक्षात तो, का परोक्ष आत्मा को न समझ करके अनात्मा जय को आत्मा स्वयं स्वीकार करके समझ जाएगा अनात्मा न करके अनात्मा जय इंद्री अनात्मा जय इंद्री को आत्मा रोज में मान करके आत्मा देव देव आगे को आत्मा रूप से मार करके आपको तो वहाँ तो पर अपनी हिंसा नहीं अपनी हिंसा करने का मतलब क्या है कि अपना तिरस्कार करना अपनी अधोगति करना यही होगा ना अच्छा अपनी करना अथवा अपने को अपने ये है अपने को घूमना भी मिल सकता है अधोगति करना आगे आत्मा जाइए तिरस्कार करके मतलब तो उसको भूल करके या उसकी अभुगति करके अनात्मात्मान अनात्मा जय इंदो आत्मा रूप के मान करके जन्म तो में हम बताएंगे अनात्मा जय आदि को आत्मा रूप के मान करके धर्मागर्भों के स्वास्थ्य धर्मधर्म करके मतलब कर्म को करके सम आत्मानी हस्ता प्राप्त किए हुए उस आत्मा का भी हनन करके मतलब ध्यान देना जब पहले तो अपने साक्षात् परोक्ष आत्मा का तिरस्कार किया तो ये साक्षात का प्रोक्ष आत्मा को तो अपना क्या है की अपना आत्मा ही है ब्रह्म स्वरूप ही है और फिर अनात्मा देमा रूप से मान लिया और फिर धर्मा धर्म किया धर्मा धर्म करने में फिर वेह प्राप्त होगा फिर क्या प्राप्त hmm. होगा तो यहाँ उपास प्राप्त किए हुए उस आत्मा का आनंद करके उस आत्मा का आनंद करके यहाँ पर प्राप्त किए हुए उस दे का यहाँ आत्मान सब देहम का है उपासन कम प्राप्त किए हुए उस देह का हनन करके अन्य आत्मान उपादक की अन्य अन्य नवम आत्माना उपादक अन्य नए देह को प्राप्त करता है अन्य नए देह को प्राप्त करता है कम एवं एगो मतला क्या कम एगो मतला और इसका इस प्रकार हनन करेगा इस प्रकार हनन करना है मतलब क्या हुआ कि फिर ये क्या है की फिर धर्मा धर्म करेंगे फिर नया शरीर मिलेगा तो पहले वाला चला गया ना धर्मा धर्म मतलब क्या है की धर्माघर्म करेंगे पहले वाला पेड़ जाएगा फूल में लिये धर्माघर्म से नया शरीर मिला पहले वाला चला गया तो उस शरीर का हनन आएगा इस प्रकार क्या है उसका है कम क्या मतवा और उसका आनंद करके अन्यम करके अन्य को प्राप्त करता है एवं सब ही अथवा और उसका भी आनंद करके अन्य अन्य को प्राप्त करता है ध्यान देंगे कि अन्य जो आत्मानं आत्मान है ना ये तो साक्षात आत्मान ये तो आत्मा के लिए है बाद में आत्मा शब्द किसके लिए आ रहे हैं उपात्र उपात्र किस बार बार प्राप्त किए हुए सभी रूप का आनन करता है आत्मान मंत्री ना यह देव प्रकार बार बार प्राप्त किए हुए, हुए। देव रूप आत्मा का आनंद करता है इस प्रकार सभी आत्म आत्महत्या है कैसे वो आत्म पाठ आत्म हाँ हा, ऐसा एक विष्णाम है होगा ना आत्मा इसमें कैसा एक विश्व है न आत्मा आत्मा आत्मा तो नहीं है ना आत्मा तो फिर देखेंगे इसको हम ऐसी बनेगा इसलिए क्या है कि सभी अज्ञानी आत्मा सभी अज्ञानी आत्मघाती है तो ध्यान लेना जब भी कहा जाए ना कि आप आत्मा का अधो खतन करता है तो जो आत्मा देगी ऐसी पर आत्मा लेंगे तो उसका अधो खत्म हो जाएगा उसकी हिंसा करना और जब ये जब नए नए देव को लेंगे ना तो नए नए देव प्राप्त होता रहेंगे धर्मानुसार धर्मा धर्म अनुसार नए नए देव प्राप्त होते रहेंगे और पहले वाले देव का क्या होता रहेगा प्राप्त होंगे और पहले वाले देहों का क्या होगा मनन होगा ये ध्यान रखना है न अच्छा या तो फर्मास आत्मा किन्तु जो किंतु जो फार्मास सत्य आत्मा है किंतु जो वास्तव में आत्मा असो वह भी सदा अविद्या के द्वारा हत जैसा रहता है वह भी सदा अविद्या के द्वारा हत जैसा रहता है या मारा हुआ जैसा रहता है वा ही जो वास्तव में आत्मा है वह भी हमेशा अभिद्या के द्वारा मारा हुआ रे जैसा रहता है क्योंकि विद्यमान फल का भाव होता है विद्यमान फल क्या है की अपनी आनंद रूप आत्मा की अनुभूति आनंद रूप आत्मा की इसी आनंद अपनी के उदा रहता है क्योंकि विद्यमान फल का अभाव है इसलिए सर्वे आत्मना अविद्वान इसलिए सभी अभिद्वान आत्महती ही है सभी अभिज्वान रहते हैं आत्मघाती ही है तू जो ईचारौ है यथोक आत्म जो यथोक आत्मा को जानने वाला है यथोक आत्मा का साक्षात्कार करने वाला है सा की और दोनों प्रकार से भी अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता है दोनों प्रकार से का मतलब ये है की एक दोनों प्रकार से समझेंगे आरोपी का आत्मा कौन है बे आदि आरोपी का आत्मा कौन है बे तो उसने आनंद गिरी ने दिया है, है आरोप नहीं समझ लेना ऐसा कर्ज कर लेना आरोपा अनारोपाभियान आरोपा अनारोपाभियान आरोप के द्वारा और अनारोप के द्वारा आरोप के द्वारा किसको आत्मा माना है यदि के तो इसकी भी बार, इंसान बार बार हिंसा नहीं होगी मतलब बार बार हिंसा भी तो बार बार शरीर प्राप्त होकर के बार बार हिंसा नहीं, नहीं होगा और अनारोप के द्वारा मतलब जो साक्षात अकोक चाहना है उसका भी प्रस्ताव तो नहीं होगा उसकी भी अनुमति नहीं होती जो है जो इतर साक्षती है वो वैसा मतलब आरोप और अनारोप दो अपनी एकता नहीं करता है उस कारण ऐसी परांगति को प्राप्त होता है अर्थात उसको कम फल होती है उसको यथो सफल होता है उसका यथो सफल होता है यह पर तुम्हे कून कून मजा कून कून आप कून बजे की मनस्या कूने आ रहे हैं